है उसमें किसी प्रकार की कामना फिर नहीं है निष्काम मन में कोई तो किसी प्रकार की कामना नहीं न लौकिक न पार्लर लौकिक कामनाओं में कामना धन संपत्ति की कामना परिवार के कल्याण की कामना अपने शरीर के जीवन की कामना अपने सम्मान की कामना अपनी यश की कामना प्रशंसा की, की कामना फिर अपने जो है वो स्वर्ग की कामना फिर अपने परमात्मा परमा परमा जो है मुक्त होने की कामना ये अनेक प्रकार की कैटेगरीज है कामनाओं की ये सब कामनाओं की जहां आतंतिक निवृत्ति हो जाए कामना नाम की कोई वस्तु ही नहीं रहेगी निष्कामता आ गई तृती आ गई पूर्णता आ गई उस अवस्था में जब परमात्मा में समर्पण हो तब उसको भक्ति कहती पूर्ण भक्ति वहां पर इसलिए इस प्रसंग को देख करके भक्ति का जो यथार्थ रूप उसको समझ आएगी पावे हो पावे न हो पावे बात दूसरी समय आने पर जब कभी हो तब हो लेकिन मालूम तो होना चाहिए कि भक्ति का स्वरूप किया भक्ति है इसलिए चार पुरुषार्थ जो जीवन के कहे गए पहली पंक्ति में चारों का निषेध कर दिया भरत जी ने कि हमें चारों पुरुषार्थों तो में कुछ नहीं चाहिए भक्ति जो है मानो एक प्रकार से पांचवा पुरुषार्थ कभी कभी लोग बोलते भी इस प्रकार से कहते हैं कि चार पुरुषार्थ तो भक्ति के सामने चारों पुरुषार्थ ठीके हैं उनको तो कोई स्थान नहीं कोई महत्व नहीं <से> नहीं, सबसे मुक्त पुरुषार्थ है वो तो भगवान की भक्ति ही है अब आगे देखिए जान हूँ राम कुटिल कर मोही लोग काोही सीता राम चरण रति मोरे दिन बढ़ु अनुग्रह तो जलद जनम बर सुर जल पवी पान डारो जाई बड़े प्रेम सब भाति भलाई कन कही बान चढ़े प्रियतम पद प्रेम निभाए भरत बचन सुन मजित देनी भैन दुबान सुम देनी तात भरत तुम सब विदु साधु रामचरण अनुराग यू बात मनुमाई तुम समी कौ प्रिय नाई अनुपूल के हर बेनी बचने अनुकूल भारत धन्य कही धन्य स्वर हर सिर सही फूल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय चोलो भाई सद संतन की जय भरत जी आगे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जानो राम कुटिल कर्मो ही भले ही भगवान राम मुझे कुटिल समझे और लोग कहो गुरु साहेब द्रोही और दूसरे लोग भी हमको हमारी निंदा करें और कहें कि हम गुरु के भी द्रोही है और स्वामी के भी द्रोही हैं ऐसा भी लोग कहें लेकिन फिर भी सीता राम चरण रति मोरे फिर भी मेरी ओर से भगवान राम और सीता जी के चरणों में अनुजन बढ़ो अनुग्रह तो तुम्हारी अनुग्रह से उनके चरणों में हमारी प्रीति बढ़ती ही रहे ये बरदान जा अब ये बात देखो इसमें ध्यान देने की ये बहुत कठिन बात आ गई जो समझना एक प्रकार से असंभव नहीं तो कठिन तो बहुत है ही है ये कह दो तो समझना असंभव तो ये भी कह सकते संसारी लोगों के लिए समझना असंभव है लेकिन जो परमार्थ के पथिक हैं भक्ति की महिमा को थोड़ा बहुत समझते हैं उनके लिए भी इस बात को समझना बहुत कठिन है क्या कठिन बात है कि एक ओर तो भगवान राम तो कहते हैं कि जानो राम कुटिल कर्मों ही भगवान तो राम जो है मुझे कुटिल करके समझे भले कुटिल समझते रहे मुझसे नाराज भी रहे बोले नहीं मुझसे गुस्सा बने रहें तो भी हम क्या करें क्योंकि तो हमारे मन में भगवान श्री राम जी और सीता जी के चरणों में फ्री बनी रहे कैसे बनी रहे बताओ जब भगवान नाराज रहेंगे बोलेंगे नहीं फुटिल समझेंगे फिर भी भगवान के चरणों में प्रियत बनी रहे तो कैसे होगी असंभव कि नहीं है लेकिन शास्त्री गयी का नाम भक्ति और फिर इसी का उदाहरण देते हैं आगे देते हैं जलद जन्म भर सुरत बिसारे हो और जाचत जल पाहन डारे हो ये चातक का उदाहरण देते हैं और बड़े विस्तार सहित यहाँ बोला है कि जलद जन्म भर सुरत बिसारे मन जन्म भर बादल में कभी खबर नहीं ली चातक पतिहे को तो बादल से प्रेम था कि जब वो बूंद बरसावे उसका स्वाति नक्षत्र का बूंद गिरे तभी उसको वो पिए जमीन में चाहे जितना पानी भरा रहे चाहे समुद्र भरे रहे चाहे नदियां भरे रहे चाहे तालाब भरे रहे चाहे कुंड भरे रहे हैं उसकी एक बूंद से नीचा आइए उसे तो वह मेघ की स्वाति नक्षत्र के जल की एक बूंद मात्र चाहिए ऐसी प्रीति उस बूंद में थी लेकिन बादल ने क्या किया बादल ने कभी खबर नहीं ली ऐसा चातक होगा जो हमारे लिए पैसा बैठा होगा जन्म बढ़ते पैसा प्यास बैठा होगा उसे कोई इस बात मतलब नहीं जलद जन्म भरसवरतम स्मृति उसने ध्यान भी नहीं दिया कभी चातक ये कैसा होगा और चाचक जब जल कविपाहन डाले हो और मेघ आए भी आकाश में तो चातक ने मेघ से प्रार्थना की अब तो एक बूंद पानी गिरा दो अब तो हमारी चाक बुझी जाए तो मेघ ने क्या किया एक बूंद पानी तो गिराया नहीं ऊपर से ओले बरसा दिए और फटाफट आकर सिर में ओले लगे और उसके पंखों में लगे और पंखे झड़ने लगे और वो सब पीड़ित होने लगा ये दशा होगी उसकी कभी येगी लेकिन फिर भी उसने क्या किया कि चातक रटन घटे घटे जायी लेकिन चातक की रटे यही बनी रही स्वाति नक्षत्र से कि हम तो जल पियेंगे तो वही स्वाति नक्षत्र का जल ही जब बूंद गिर तब सही तभी वो पियेंगे उसके अतिरिक्त और हमें कुछ नहीं चाहिए इससे आपको ये पता चल आएगा इस समय तात्पर्य शास्त्र का कहना यह है कि भगवान की जो भक्ति होती है ये भक्ति की एकांी होती है संसार की भक्ति व्यापार है जिनमें दोनों तरफ की अपेक्षा होती है अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो हमसे भी प्रेम करे और हमसे प्रेम नहीं करता तो मैं क्यों क्योंकि प्रेम करें? नहीं करता जाओ इस प्रकार का ये तो संसारी तरीका है लेकिन परमात्मा तरीका यह है कि हमारी जो भगवान में प्रीति है वो एकांगी प्रीति कहलाती है एकांगी के मैंने द्विपक्षी नहीं है भगवान पीठ करे ना करे लेकिन हमारी प्रीत भगवान से है बास अब एकांी प्रीति कैसे अपने अंदर जागृत हो समझ में कैसे आवे इसकी उपयोगता क्या है एकांी प्रीत करने से फायदा क्या है बस यही आकर के बुद्धि जो वो हो जवाब दे जाती है लेकिन धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करें अगर एक एक कदम एक एक कदम इसके आगे बढ़े जैसे जैसे भक्ति आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भक्ति की गंभीरता गहन गहराइया और उसके राह से धीरे धीरे करके समझना है। आएगी और तुलसीदास जी ने इस पक्ष को बहुत कहा जगह जगह बार बार कहा है कोई एक बार यही नहीं कि गलती से जल्दी में कह गए भरत जी के द्वारा बहुत जगह कहा है एक पुस्तक जो है वो पहले भी आपको बताई थी, थी। दोहावली है तुलसीदास जी इस दुहावली में बत्तीस छत्तीस दोहे इस प्रकार के हैं जिसमें चातक का और मेघ का ही वर्णन है इतने दोहों में वहां पर कि चातक की प्रीति मेघ से किस प्रकार की है और मेघ किस प्रकार से चातक से व्यवहार करता है लेकिन चातक मेघ से जो वो कुपित नहीं होता कुंठित नहीं होता उसका त्याग नहीं करता बराबर उसी की याचना करता रहता है उसी के वो सांब बूंदगी बस उसी को चाहता है और उसके अतिरिक्त तो और उसे कुछ नहीं चाहिए उसी प्रकार के संक्षेप में जो महत्वपूर्ण अंश है वो बता दिया है कि मेघ चाहे ओले बरसावे और चाहे हम स्वास की बूंद का एक जल न दे मेघ अपनी तरफ से चाहे इतनी क्रूरता दिखावे चाहे इतनी उपेक्षा दिखावे लेकिन चातक का प्रेम तब इस कारण से प्रेम है कि बस वो तो अपने रटे ही रहता है बराबर कि बस हमें तो चाहिए तो उसी आकाश में मेघ की बूंद चाहिए बस वही चाहिए उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए यही रटेसी लगी इसलिए है कहते हैं बड़े प्रेम सौभा भलाई के देश प्रकार से प्रेम निरंतर बढ़ता ही रहे प्रेम <test> प्रेम संसारी प्रे में जहाँ बीच में बाधाएं आती हैं वहाँ प्रेम घटने लगता है संसारी प्रेम में पहले तो प्रारंभ में तो ऐसा लगता है कि बड़ा प्रेम है बड़ा प्रेम है <ZZ> obs, <-gesetz> लेकिन वो प्रेम का भाव जो है थोड़े दिन तक संसारी प्रेम जो है थोड़े दिन तक साल दो साल चार साल छह साल तक तो, तो थोड़ा उसमें रहता है कुछ जोश उसके बाद धीरे धीरे के ठंडा होना लगता है और अंत में जहां 10-5 साल हो गए 15 साल हो गए 20 साल हो गए वहां उस प्रेम में प्रेम नाम की कोई बात ही नहीं रहती कदम प्रेम रहे और धीरे धीरे करके उसके विपरीत प्रेम का विपरीत क्या होता है वैर भाव बस वैरभाव उपेक्षा द्वेष ये सबसे डेवलप होने लगते हैं ये संसारी प्रेम इसी प्रकार का होता यानी बिकारी प्रेम कहलाता है संसारी प्रेम इसीलिए बिकारी क्योंकि स्थिर रहने वाला नहीं लेकिन पारमार्थिक प्रेम जो है वो हो परमात्मा का तो जो प्रेम है वो एकांगी प्रेम एक ओर से प्रेम चलने वाला है और निरंतर बढ़ते रहने वाला है घटता नहीं बराबर बढ़ता जितने अधिक समय बीता जाएगा एक जन्म दो जन्म चार जन्म होते जाएंगे वैसे वैसे वो प्रेम आगे बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा और दूसरी तरफ से भले ही उसको पत्थर पड़े हानि पहुंचे तो उसका प्रेम घटेगा नहीं अगर कोई जीवन में संकट आ गया कोई विपत्ति आ गई अब भक्ति ये कहे कि भगवान ने देखो कितने क्रूर हैं हमको इस विपत्ति में डाल दिया इस संकट में हमको फंसा दिया अगर ऐसा अगर किसी के मन में विचार आता है तो बताओ उसके मन में भगवान के प्रति क्या प्रेम है? है क्या विश्वास है भगवान कभी ऐसे कर सकते हैं कि, कि किसी को संकट में डालें किसी को परेशान करें किसी दुखी दे लेकिन कोई इस प्रकार के भगवान थोड़ा आक्षेप लगावे अपने मन में सोचे भक्त यही नहीं इसके माने शुद्ध भक्ति तब है कि भगवान अगर संकट में डालते हैं तो वो संकट में डालना अच्छा है अगर कहीं कष्ट देते हैं तो कष्ट देना भगवान ने अच्छा समझा है ये भाव मन में जब आवे तब व्यक्ति की भक्ति बढ़ सकती है कि भक्ति नहीं बढ़ सकती अब इसमें जैसे कि इस स्थान पर था ये है कि जाचत जल पविपाहन डारो जैसे भगवान जो है हमारे ऊपर चाहे ओलई बर हम लेकिन तो भी हमारी भक्ति भगवान से घटनी नहीं चाहिए बल्कि भक्ति बढ़नी चाहिए इसी प्रकार से एक उदाहरण और देते हैं कि कन का ही बांध चढ़ी जिम्मेदाह जैसे सोना जो है उसको दाह मैंने जलाओ तब उसमें बाँध चढ़ती उसमें चमक आती है जिम्मेदाह नेम नि ऐसे ही अपने परमात्मा के प्रति प्रेम का निर्वाह निभाने से ऐसा ही होता है माने भक्ति की बात ये है कि भक्त भगवान की प्रार्थना करता रहे उनका स्मरण करता रहे उनके प्रति अपने भाव को समर्पित रखे उन्हीं में प्रेम भाव रखे उन्हीं में अपने आप को आश्रित माने ये न देखे कि भगवान ने ये संकट ला दिया वो संकट ला दिया ये हरण कर लिया वो हरण कर लिया ये दुख दिया वो दुख दिया ये सब न देखे ये तो सब भगवान क्यों कर रहा है ये भगवान ही मान लो कर रहा है तो भी इसलिए कर रहे हैं जिससे कि सोने की तरह से हम जल करके इन कष्टों संकटों में पड़ करके चमक आ जाए हमारे अब ये लौकिक बात है नहीं है ये परमार्थ की बातों के सिद्धांत ही अलग है लौकिक जीवन के सिद्धांत दूसरे हैं और लौकिक जीवन के सिद्धांत से परमार्थ को जांचने लगेंगे और समझने की कोशिश करने लगेंगे तो बुद्धि फेल हो जाएगी आप एक बात समझ नहीं आएगी इसका सिद्धांत ही दूसरा है यहां तो भगवान कष्ट दे रहा है तो हमारी भलाई के लिए दे रहा है वो चाहता है कि हमें जितनी जितनी हमें जितना तेज बल जो कुछ हमारे अंदर है वो और प्रकट हो और जागृत हो इसलिए वो सब कर रहा है इसमें भी भलाई छिपी हुई है एक जगह और तुलसीदास उदाहरण देते हैं वहां पे कहते हैं कि जैसे कि एक माता का एक पुत्र है और पुत्र के होगा कोड़ा तो माँ क्या करेगी मां तो चिराव कठिन पीना ही मां ले जाएगी ऑपरेशन सर्जन के पास में और उसको दिखाएगी सर्जन कहेगी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तो सर्जन जब उसको ऑपरेशन करे तो माँ कहेगी क्या कर दो उसका ऑपरेशन और जब सर्जन ऑपरेशन करेगा तो अगर माँ आप खड़ी होगी तो उसकी आंखों में आंसू आएंगे और उसके प्राण भी गले तक अटकेंगे लेकिन तो भी ऑपरेशन कराएगी क्यों कराएगी जब तुमको इतना कष्ट हो रहा है कि पुत्र को ऑपरेशन कराने में इतना है, क्योंकि वो समझती है कि इसके ऑपरेशन करने से एक दिन इसका जो है ये घाव पूरा हो जाएगा तो स्वस्थ हो जाएगा नहीं तो ये इसका ये थोड़ा दुख देता रहेगा आ? इसी प्रकार से परमात्मा भी अगर कष्ट देता है पीड़ा पहुंचाता है तो किस लिए करता है हमारे अंदर भी इसी प्रकार का एक थोड़ा भीतर जमा हुआ उगा हुआ है और वो है अहंकार का परमात्मा बार बार कोशिश करता रहता है कि इस अहंकार का ऑपरेशन हो जाए उस अहंकार का ऑपरेशन होने में बहुत कष्ट होता है शरीर के ऑपरेशन में उतना कष्ट नहीं हार्ट का ऑपरेशन करा लो तो भी उतना कष्ट नहीं जितना अहंकार के ऑपरेशन में कष्ट होगा लेकिन भक्ति चाहते हो तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा बस यही इतनी बात है। अब वही इसी दो उदाहरण इसी प्रकार के इसी लिए कन कही बान चढ़ई जिम दाहे तिम प्रियतम पद प्रेम नेम निभाहें और भरत बचन सुन मांझ त्रिवेणी जब भरत जी ने इस प्रकार की प्रार्थना की तो उसका क्या फल हुआ कि उसमें त्रिवेणी में ऐसे आकाशवाणी हुई है भरत वचन सुनमान त्रिवेणी भई मृद बान सुमंगल देनी भई मंगल कारणी बड़ी मधुर वाणी आकाशवाणी हुई त्रिवेणी ने इस प्रकार से कहा ये तात भरत तुम सब विध साधु हे भरत तुम तो सब प्रकार से साधु हु। साधु मन सज्जन हो सही मार्ग साधु शब्द भक्त के लिए भी प्रयोग होता रहता है ये भरत तुम तो सब प्रकार से भगवान के भक्त हो तुम्हारी भक्त में किसी प्रकार की कमी नहीं है रामचरण अनुराग अगाध भगवान के चरणों में तुम्हारा अगाध प्रेम अगाल प्रेमन जिस प्रेम की कोई था नहीं कोई तो गहराई नहीं ऐसा प्रेम तुमको प्राप्त है बाद मन माही तुम अपने मन में जो ग्लानी करते हो ये बेकार है ग्लानी के मन भरत समझते हैं कि भगवान राम हमारे विरुद्ध होंगे नाराज होंगे हमसे अपराध हो गया है हमने पापकर्म ऐसे किये हैं जिसके कारण सारी अनप का कारण नहीं हूँ ये सब जो भरत सोचते हैं कहते हैं ये तुम्हारे मन में ग्लानी हो रही है और उसके कारण तुम पश्चाताप कर रहे हो दुखी हो रहे हो इस है भगवान से भगवान राम को भी तुम बहुत प्रिय हो और तुम हृदय में भी भगवान राम के प्रति बड़ा प्रेम है तुम सम राम ही को प्रिय नाहीं भगवान राम को सबसे ज्यादा प्रेम किसका है सबसे ज्यादा भरत से प्रेम है भरत से ज्यादा और किसी को प्रेम नहीं अब दोनों बातें होंगी कि राम चरण अनुराग अगाधु भरत को भगवान राम के चरणों में अगाध प्रेम है और भगवान राम के और तुम सम राम को प्रिय नाहीं भगवान राम को भी तुम सबसे अधिक प्रिय हो इसलिए इस प्रकार की शंकाएं छोड़ दो कि भगवान तुमसे नाराज होंगे तुमको दोष देंगे कुटिल समझेंगे ऐसा कुछ नहीं इसलिए अनुकुल हर्ष सुनी देनी देखा कि आकाशवाणी जो ही त्रिवेणी के जो वचन है ये सब अनुकूल है मैंने जो भरत चाहते थे वही बात हुई अब यहां त्रिवेणी ने या वहां प्रयागराज ने भरत जी को वरदान नहीं दिया और इसलिए नहीं दिया कि देखो वरदान तो तब दिया जाए जब वो पहले से भरत को प्राप्त ना हो तभी का अच्छा ऐसा ही होगा ये नहीं बोले ये वो मस्त नहीं बोले ये वो मस्त तो कह देते तो इसके माने भरत में भक्ति नहीं थी इसलिए वो मस्त कहकर के वो भक्ति तीर्थराज ने उनको दी या प्राप्त होने के लिए उस अवसर के लिए कामना की लेकिन यहाँ प्रयागराज ने कहा कि वो तो भक्ति तुम्हें है ही है तुम व्यर्थ में ग्लानी कर रहे हो पश्चाताप व्यर्थ में कर रहे हो बस इसलिए तुमको देने दिलाने की कोई बात ही नहीं है जो तुम प्राप्त करना चाहते हो तुम्हें पहले ही प्राप्त है जैसे किसी व्यक्ति से कहे कि देखो आत्मज्ञान प्राप्त करो कोई व्यक्ति पूछे की हमें आत्मज्ञान प्रदान करिए उत्तर में वेदांत का आचार्य गुरु कह सकता है कि तुम्हें तो आत्मज्ञान पहले से ही है हम तुम्हें आत्मज्ञान क्या दें तो कह सकता को आत्मज्ञान कहाँ है हमें नहीं आत्मज्ञान हम तो शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं तब उसको गुरु उसको समझा देगा कि देखो आत्मज्ञान तुम्हें है लेकिन वो स्पष्ट तो तुम्हें नहीं कन्फ्यूजिंग है जो कन्फ्यूजन है उनको हम हटाए देते हैं तुम्हें अपने आप ही आत्मज्ञान तो पहले से है वो अपने आप समझ में आ जाएगा तो खा ही आत्मज्ञान जैसे प्राप्त होता है उसे यही समझ में आता है ये ज्ञान तो जब तुमने बताया ये तो मुझे पहले ही था अंक नहीं बात क्यों क्यों आत्मज्ञान कोई नई वस्तु दी जाने वाली नहीं है वो तो पहले से प्राप्त होती है जैसे ज्ञान पहले से प्राप्त होता है नित्य ज्ञान है और ज्ञान दिया नहीं जाता बल्कि ज्ञान ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि किसी की भ्रांतियाँ हैं संशय तो हटा दिए जाते हैं शुद्ध ज्ञान स्वच्छ ज्ञान अपने आप हृदय में झलाझल जल व्यक्ति को समझ में आने लगता है बस इसी को आत्म ज्ञान देना वैसे देने वाली कोई बात नहीं ऐसे ही भक्ति भी है जैसे ज्ञान वैसे ही भक्ति भी परमात्मा का प्रेम तो सब व्यक्तियों में सहज रूप में है ही है लेकिन भ्रांति के कारण से व्यक्ति कभी कभी वो अन्यत्र यहां तहां -ता कामना और उनमें आसक्तियां और उनमें प्रेम व्यक्ति रखता है ये सब भ्रांति है जहां भ्रांति मिटी तहां उसे दिखाई देने लगेगा अरे परमात्मा में तो प्रेम है ही है वो तो सदा से प्रेम था ही परमात्मा का ज्ञान भी सदा है और परमात्मा का प्रेम भी सदा से है बस है कि तो गड़बड़ी क्या है कन्फ्यूजन है शास्त्र का काम यही पंचोदशी में एक उदाहरण दिया ज्ञान का इसी प्रकार कहा कि जैसे किसी पिता का एक कोई पुत्र है वो विद्यालय में बच्चा पढ़ने के लिए गया तो पिता गया कि देखे विद्यालय में पढ़ रहा है कि कहीं भागगुप्त तो नहीं गया क्या किया कहीं उसको कुछ और गड़बड़ तो नहीं किया तो जब विद्यालय में कक्षा के बाहर पहुंचा तो देखा कि पन्द्रह बीस पच्चीस लड़के जो वो हो हाड़े बोल रहे हैं और सब एक साथ स्वर में बोल रहे हैं तो उसने जब ध्यान से सुना तो उसे अपने बच्चे की भी आवाज सुनाई दी तो 25 बच्चों के बीच में पिता को अपने बच्चे की आवाज सुन पड़ गई लेकिन सुनने वाला पहले तो संतोष हो गया कि हाँ ठीक है हमारा बच्चा है उसने कमरे में लेकिन फिर जब कक्षा समाप्त हुई सबने पढ़ना बंद किया उसके बाद में फिर उसने उसे साक्षात भी देखना चाह जो सुन रहा था जिसकी आवाज वो बच्चा उसी प्रकार से है भी कि नहीं उसने जब खत्म हुआ तो देख भी लिया कि हाँ है तो वही है यही बोल रहा था बस इतना ही अंतर है पंचदशी कार कहते हैं इसी प्रकार से आत्मज्ञान तो समय है ये लेकिन जैसे कि तमाम बच्चे बोल रहे हैं उसके बीच में वो आवाज दबी हुई है किसी प्रकार से कभी लगता है कि मैं शरीर हूं कभी लगता है कि मैं पुत्र हूं कभी लगता है कि मैं धन हूं कभी लगता है कि मैं अहंकार हूं कभी लगता है कि मैं मन हूं कभी लगता है प्राण हूं लेकिन उसी के बीच में आह आहम करके जो चेतना का अनुभव होता है वो तो आत्मा ज्ञान है वो तो सबको है ही है जहाँ जहाँ जो आत्मा तो सेम करके है और अनात्मा जो है वो जे पदार्थ के रूप में अपने अपने से भिन्न करके अपने से भिन्न करके जिन वस्तुओं में आत्मभाव लग रहा है उनका जहाँ निषेध किया अपने आप अपने स्वरूप का आत्मभाव अपने आप अपने हृदय में स्पष्ट हो गया कुछ प्राप्त नहीं हो गया प्राप्त उठाई स्पष्ट हो गया इसी प्रकार से ज्ञान इसी प्रकार से भक्ति है सो नंत्र में कह लिया अरे तुम तो भगवान की भुक्त हो ही हो तुम्हें तो भक्ति में कौन सी कमी है तो सुन करके भरत प्रसन्न हो गए भरत धन्य कही धन्य सुर और हर्ष बरसाई फूल और देवता लोग आकाश से फूलों की बरसाना करने लगे और भरत जी को धन्य धन्य कहने लगे क्या भरत जी धन्य है जिनकी की भक्ति को इन्होंने प्रयागराज ने भी त्रिवेणी ने भी जिनकी भक्ति कि की भक्ति को स्वीकार किया कि भरत जी की भक्ति अनन्य भक्ति है परम भक्ति है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है ये उन्होंने स्वीकार कर लिया इसलिए उनको धन्य धन्य न स्पृह रघुपते हृदय श्रदीए सत्यं बदा च भवान्निना भक्तिं प्रय्च रघुपुंगव निर्भरा काम आदोषरिमानीराय जय राम जय जय जय राम जय राम